महान सम्राट महाराज देश पधार रहे हैं <laughs> मंत्री जी जी महाराज आज दरबार में इतनी भीड़ क्यों है इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं महाराज आज मुकाबले का दिन है मुकाबला होगा अच्छा अच्छा अच्छा तो आज मुकाबले का दिन है किस किस में मुकाबला हो रहा है आज महाराज आज मुकाबला गांव और शहर में है अच्छा महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला शुरू किया जाए हां मुकाबला शुरू किया जाए मुकाबला शुरू किया जाता है <laughs> सबसे पहले गांव आए और अपनी बात करें महाराज देश की जय हो जहां कोयल की कूख है जहां कौवे की गाँव गाँव है वही है महाराज हमारा गाँव जिसे देहात भी कहते हैं थोड़ी सी आबादी सब ओर सुख चैन है एक स्कूल है महाराज उसी में सब बच्चे पढ़ते हैं ठीक है <laughs> अब शहर अपनी बात करे जहां मोटर और तांगे की होती है खटपटन पटन मैं हूं महाराज वही एक नगर या कहिए एक शहर शहर में आबादी बहुत ज्यादा होती है महाराज पाठशाला भी एक दो नहीं 10 20 हैं फिर भी कम है महाराज यह तो ठीक है कि गांव की आबादी कम शहर की ज्यादा हम अब रास्तों का मुकाबला शुरू महाराज की जय हो हमारे यहां के सारे रास्ते पक्के होते हैं महाराज सड़क पक्की गली पक्की ना धूल ना धकड है है है है है हमारे रास्ते कच्चे जरूर है धूल मिट्टी भी बहुत है मगर शहर जैसी भीड भाड नहीं हां बहुत ही शानती रहती है है है है है है महाराज की जय हो महाराज एक बार एक शहर का आदमी गांव गया वो साइकिल से गांव गया था महाराज गांव के रास्ते ऊंचे नीचे कहीं कीचड़ कहीं गाढ़ा महाराज वो शहर का आदमी एक गड्ढे में धड़ाम से जा गिरा दूसरा मुकाबला रास्तों का बंद होता है हम्म गांव के रास्ते ऊंचे नीचे कच्चे हैं शहर की गलियां सड़कें सभी पक्की हैं शहर के रास्ते में भीड़ बहुत होती है गांव के रास्तों पर शांति रहती है अच्छा तीसरा मुकाबला मकान का शुरू किया जाता है महाराज हमारे कच्चे मकान हैं और वो छप्पर से पटे हैं उन घरों की कच्ची दीवारें हैं हां अब कुछ पक्के घर भी बन रहे हैं महाराज हमारे घरों में अच्छी लिपाई और बढ़िया पुताई होती है लोग दीवारों पर रंग बिरंगे मोर हाथी घोड़ा और शेर के चित्र भी बना लेते हैं घर में चूल्हा है चक्की है गाय है भैंस है बैल है और चरखा है महाराज और ऐसे अच्छे मकान में सब लोग बड़े मजे से रहते हैं महाराज औरतें तो गीत गाती रहती हैं खुली जगह है उसमें बच्चे खूब खेलते हैं कभी गुल्ली डंडा तो कभी कबड्डी हल कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी गांव जब तक तुम कबड्डी खेलो शहर अपनी बात करे महाराज हमारे सब घर पक् के और कमरों के ऊपर दो दो तीन तीन कमरे होते हैं बड़ी-बड़ी कोठियां होती हैं कुछ छोटे मकान भी हैं मगर सब पक्के हैं पर आसपास जगह कम होती है महाराज हमारे कमरे खूब सजे होते हैं और कमरों में अच्छी अच्छी पुताई होती है और अच्छी अच्छी तस्वीरें दीवारों पर टंगी रहती हैं अच्छा घर का मुकाबला बंद हूं अब तक हुए तीन मुकाबले पहला आबादी का गांव में कम और शहर में ज्यादा दूसरा मुकाबला हुआ रास्तों का शहर में पक्के रास्ते होते हैं और गांव में कच्चे रास्ते होते हैं पर शहर में भीड़भाड़ बहुत होती है गांव में रास्तों पर भीड़ नहीं होती तीसरा मुकाबला घरों का हुआ शहर में पक्के मकान और गांव में कच्चे मकान होते हैं खरी मुकाबला होगा काम का गांव के लोग क्या-क्या काम करते हैं और शहर के लोग क्या-क्या करते हैं यानी पेशे का मुकाबला पहले गांव आए और अपनी बात बताएं महाराज गांव के लोगों के काम गिने चुने हैं यानी थोड़े से ही काम है किसान खेती का काम करता है और बढ़ई लकड़ी का काम करता है और महाराज लोहार लोहे का काम करता है और दर्जी कपड़े सीता है और नाई बाल बनाता है महाराज धोबी कपड़े धोता है छोटा सा गांव और थोड़े से काम दुकानें छोटी-छोटी होती है महाराज जिन पर चने के दाने गुड़ के सेव दाल मसाले बस इस तरह के सामान बिकते हैं अब शहर आए और अपनी बात कहे महाराज शहर के काम कहां तक गने शहर में तो बहुत सारे काम होते हैं कोई दफ्तर में बाबू तो कोई दफ्तर में अफसर बाजार में बड़ी-बड़ी दुकानें हैं कोई डांगा चलाता है टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक कोई रिक्शा चलाता है टन टन हटकड़ कट कट हटके हटके हटके भैया हटके ए भाई ए भाई हटके हटके कोई कार चला रहा है पी पी पी तो कोई मोटर चला रहा है, कहीं सबजी का बाजार, कहीं फलों की बाहर, आलू मडर ले लोट माडर, आलू मडर, आम मीठे, आम केला संत्रा, हर माल मिलेगा एक रुपिया। हर माल मिलेगा 1 रुपया ये गुडा मिलेगा 1 रुपया ये गुड़िया भी ले लो 1 रुपया ये नया खिलौना 1 रुपया ये लड्डू का दोंना 1 रुपया हर माल मिलेगा 1 रुपया भाई 1 रुपया भाई 1 रुपया बस करो शहर बस करो इन चारों मुकाबलों में गांव और शहर की बातें सबने सुनी अब महाराज इनाम करेंगे महाराज की जय हो गांव और शहर दोनों प्यारे हैं इस मुकाबले में ना हारा ना कोई نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا اس لیے ہم دونوں کو ایک نام دیں گے لیکن سب سے پہلے انعام گاؤں کو دیں گے کیونکہ ہمارے desh میں گاؤں کی સંખ્યા زیادہ ہے شہروں کی کم بھارت کی